श्री राम कृष्ण भावधारा स्वामी विवेकानंद प्रतिपादित कर्म योग का वैशिष्ट्य। स्वामी जी तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं वे स्वयं की मुक्ति के प्रयत्न को हीन एवं तुक्ष कहने से भी नहीं चुकते अपने एक शिष्य की जो एकांत में तपस्या करना चाहता था स्वामी जी ने भर्सना करते हुए कहा था कि स्वयं की मुक्ति के लिए प्रयत्न करना स्वार्थ है और यदि वह ऐसा करेगा तो नरक में जाएगा जीव कल्याण की यह शिक्षा उन्हें स्वयं श्री कृष्ण से मिली थी एक बार स्वामी जी ने श्री कृष्ण के समक्ष सदा निर्विकल्प समाधि में डूबे रहने की इच्छा व्यक्त की थी इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने उन्हें हीन बुद्धि बताया था उनके अनुसार इससे भी ऊँची एक अवस्था है सर्वभूतों में ब्रह्म दर्शन कर जीव सेवा करने की श्री कृष्ण चाहते थे कि स्वामी जी संसार के तापित पीड़ित लोगों को आश्रय एवं शांति प्रदान करने वाले वटवृक्ष के समान हो गए अपने साम आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में गुरुदेव के श्रीमुख से सुनी यह बात भले ही स्वामी जी उस समय पूरी तरह स्वीकार न कर सके हों पर परवर्ती काल में उन्होंने इसे स्वीकारा था वे गरीब रोगी दुखी पापी नारायण की सेवा के लिए बार बार जन्म लेकर हजारों दुख सहन करने को तैयार थे स्वामी विवेकानंद के स्वयं के शब्दों में मानव जाति को उसके ब्रह्मत्व की शिक्षा देना और यह बताना कि जीवन के प्रत्येक स्तर पर उसे किस प्रकार अभिव्यक्त किया जाए उनका जीवन संदेश है और यही उनके द्वारा प्रतिपादित नववेद वेदांत का लक्ष्य है जो लोग स्वामी जी के कर्मयोग को जीवन व्रत के रूप में स्वीकार करेंगे वे स्वयं की मुक्ति का प्रयत्न न करके मानव जाति की समाज के प्रत्येक सदस्य की इस प्रकार सेवा करेंगे जिससे सव्य अपने चैतन्य स्वरूप को पहचाने अपने भीतर निहित ज्ञान शक्ति एवं आनंद के प्रति सजग हो तथा उसे अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करे वे एक ऐसे आदर्श समाज की रचना करने में अग्रसर होंगे जहाँ समाज के प्रत्येक सदस्य को अपने अंतर्निहित ब्रह्मत्व की अभिव्यक्ति का समुचित अवसर प्राप्त हो निरपेक्ष दृष्टि से जगत के कल्याण की संभावना को अस्वीकार करते हुए भी स्वामी जी सापेक्ष दृष्टि से उनके सुधार की संभावना को अस्वीकार नहीं करते वे एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करते हैं जहां कोई भी दुखी न होगा प्रेम एवं सद्भावना का साम्राज्य होगा रोग शोक का अभाव होगा पशु बल का कोई स्थान न होगा जहां केवल एक ही जाति ब्राह्मण जाति होगी तथा जिस सतयुग में मनुष्य दैवी संपद सहित जन्म ग्रहण करेंगे मानव में प्रसुप्त चैतन्य सदा अपने को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न कर रहा है यह प्रयत्न उसकी अभिव्यक्ति में बाधक प्रकृति के नियमन एवं उस पर विजय के रूप में प्रकट होता है प्रकृति भी दो प्रकार की है अंत और बाह्य भौतिक विज्ञान की सहायता से बाह्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करना पाश्चात्य देशों का मुख्य लक्ष्य रहा है जबकि भारतीय सभ्यता आध्यात्म विद्या एवं योग की सहायता से अंत प्रकृति पर विजय प्राप्त करने पर आधारित रही है स्वामी जी का वैशिष्ट इसमें है कि उन्होंने इन दोनों प्रयासों को मानव के ब्रह्मत्व की अभिव्यक्ति के दो पहलुओं के रूप में स्वीकार किया है ज्ञान योग भक्ति इंद्रिय निग्रह एवं मनो निग्रह आदि जिस प्रकार मानव की अंतः प्रकृति के नियमन के उपाय एवं ब्रह्मत्व की अभिव्यक्ति की प्रचेष्टें हैं उस प्रकार विज्ञान साहित्य कला व्यापार वाणिज्य उद्योग एवं तकनीकी भी बही प्रकृति के नियमन के उपाय एवं तद द्वारा ब्रह्मत्व की अभिव्यक्ति के प्रकार हैं यही कारण है कि प्रागैतिहासिक काल से आज तक किए गए मानव के सभी प्रयास एवं प्रगति उनके सभी क्रियाकलाप स्वामी विवेकानंद की अभिरुचि के विषय थे स्वामी जी के आविर्भाव के बाद कर्म और उपासना सेवा और साधना परिश्रम एवं प्रार्थना में अंतर समाप्त हो गया है खेतों में हल चलाना या देवालय में आरती करना विद्यालय में शिक्षा देना अथवा धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना कारखाने में काम करना या आँखें मूंद कर ध्यान करना समान हो गए हैं शिव ज्ञान से जीव सेवा स्वामी विवेकानंद प्रतिपादित कर्म योग का एक विशिष्ट रूप है सेवा शिव ज्ञान से जीव सेवा एक और जहाँ यह आत्मा की मुक्ति का उत्कृष्ट उपाय है वहीं दूसरी ओर यह जगत हित का प्रभावशाली साधन भी है मोक्ष के उपाय के रूप में इसमें ज्ञान भक्ति कर्म और योग चारों को समावेश हो जाता है सेव्य मेरी आत्मा का ही एक अंग या रूप है यह ज्ञान इसे ज्ञान योग में परिणित कर सकता है सेब्य शिव अथवा मेरा इष्टदेव है इस प्रकार की दृष्टि से की जाने वाली सेवा भक्ति योग का रूप ग्रहण कर लेती है सेवा के लिए आवश्यक एकाग्रता एवं मानसिक प्रशिक्षण इसमें योग का अंशदान करता है और कर्म तो इसका अविभाज्य अंग है ही सेवा के पर परपरक पक्ष में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इसका उद्देश्य सेब्य के अन्न वस्त्र की आपूर्ति अथवा उसे विद्यादान मात्र नहीं है सेव्य की तत्कालिक आवश्यकता की पूर्ति प्रयोजनी होते हुए भी सेवा का अंतिम लक्ष्य सेव्य को उसके अपने भीतर प्रसुप्त देवत्व ब्रह्मत्व के प्रति जागृत करना एवं उसे अपने पैरों पर खड़ा करना है जिससे वह पूर्ण ज्ञान शक्ति एवं आनंद का अधिकारी बन सके उसके भीतर का ब्रह्मत्व तो सदा ही अभिव्यक्त होने का प्रयत्न कर रहा है सेवा एवं शिक्षा का उद्देश्य अभिव्यक्ति की बाधाओं को हटा देना मात्र है न कि बाहर से कुछ थोपना और न ही सेव्य को सेवक पर आश्रित बना देना यही कारण है कि स्वामी जी सेवा से अधिक शिक्षा पर जोर दिया करते थे मानो जहाँ है उसे वहीं से उठाओ उसके आत्मविश्वास को जगाओ स्वयं की प्रसुप्त शक्ति के प्रति सजग करो और उसे अपने के सहज प्रकृति एवं स्वभाव के अनुसार विकसित होने दो यही स्वामी विवेकानंद की सेवा एवं शिक्षा के सिद्धांत है स्वामी विवेकानंद प्रतिपादित कर्म योग के अधिकारी के लक्षण उपरयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि स्वामी जी प्रतिपादित कर्म योग मानव की सर्वागीण प्रगति का एक विशिष्ट उपाय है जिसे करने के लिए कुछ गुण विशेष आवश्यक है जिस प्रकार ज्ञान योग में सफल होने के लिए साधन चतुष्टय की राज योग में सिद्धि लाभ के लिए यम नियम आसन प्राणायाम आदि की आवश्यकता है उसी प्रकार स्वामी जी द्वारा प्रतिपादित कर्मयोग के लिए हृदयवत्ता बुद्धिमत्ता एवं व्यवहारिक क्षमता की आवश्यकता है क्या ऐसे कर्मयोगी में हृदय की अनुभव शक्ति है क्या वह असंख्य पीड़ित दरिद्र अज्ञानी नर नारियों को दुख को स्वयं अनुभव कर सकता है कितनी तीव्र है उसकी अनुभव शक्ति यदि वह मानव के दुख दर्द को ऐसी तीव्रता से अनुभव कर सकता है कि उसकी नींद ही हराम हो जाए तो वह एक आदर्श कर्मयोगी बन सकता है लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है उसमें दूसरों के दुख दर्द दूर करने के उपाय सोच निकालने की भी सामर्थ्य होनी चाहिए अन्यथा उसकी हृदयवत्ता कोरी भावुकता बनकर रह जाएगी उसे तीक्ष्ण बुद्धि होना होगा जिससे वह समस्या की गहराई में जाकर स्थायी समाधान खो सके तदनंतर उसमें उस समाधान को कार्य रूप देने की क्षमता भी होनी चाहिए उसमें इतनी दृढ़ता साहस और लगन होना चाहिए कि वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति की सभी बाधाओं को दूर कर सिद्ध काम हो सके सर्वोपरि उसमें यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जिसकी वह सेवा करने जा रहा है वह नारायण है स्वयं के चैतन्य स्वरूप के प्रति किसी न किसी मात्रा में सजग हुए बिना सेव्य मानव में नारायण का भाव रखना असंभव संभव नहीं है विशेषकर दुष्ट व्यग्र क्रोधी व्यक्ति में रोग शोक अपराध एवं मानसिक विकृति से ग्रसित मानव में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा का प्रकाश पहचानना अत्यंत कठिन है सदियों से देव विग्रहों में भगवान को देखने का अभ्यास करते करते आज ये हमारे लिए अत्यंत सहज हो गया है सड़क के किनारे किसी वट के नीचे बने छोटे से मंदिर को देखकर हमारा मस्तक अनायास ही झुक जाता है हाथ अपने आप प्रणाम में जुड़ जाते हैं मानव में भगवान का अधिक प्रकाश होते हुए भी हम मानव में पापी या संत धनी या दरिद्र को ही देखते हैं परमात्मा को नहीं स्वामी विवेकानंद प्रतिपादित कर्मयोगी को ब्राह्मण शूद्र पंडित मूर्ख बालक वृद्ध स्त्री पुरुष सभी में निरंतर नारायण को शिव को देखने का प्रयत्न करना होगा स्वयं के ब्रह्मत्व में दृढ़ प्रतिष्ठित एवं सभी प्राणियों के देवत्व में पूर्ण अस्थावान हजारों कर्म योगियों के सदियों तथा सतत प्रयास से एक समय ऐसा आएगा जब मानव समाज के लिए दरिद्र अज्ञानी पापी में भी परमात्मा को देखना उतना ही सहज एवं स्वाभाविक हो जाएगा जितना कि आज प्रस्तर मूर्ति में चैतन्य की उपस्थिति का अनुभव करना उपसंहार स्वामी विवेकानंद प्रतिपादित कर्म योग का उद्देश्य स्वयं की मुक्ति ही नहीं बल्कि जगत का हित भी है उसका लक्ष्य साधक को मोक्ष लाभ करवाने के साथ ही साथ ऐसे आदर्श समाज की रचना करना भी है जो भौतिक दृष्टि से समृद्ध हो तथा जिसके प्रत्येक सदस्य को आध्यात्मिक विकास का भी समुचित अवसर प्राप्त हो इसे कर पाने के लिए यह आवश्यक है कि हम मुक्ति एवं जगत हित स्वरक एवं परपरक के अंतर को पाट दें एवं दूसरे के चैतन्य स्वरूप के प्रति उतने ही आस्थावान बने जितने कि अपने स्वरूप के प्रति स्वामी जी प्रतिपादित कर्मयोग एक ऐसी साधना है जिसमें साधक तभी सिद्धि लाभ कर सकता है जब उसके हृदय मस्तिष्क एवं कार्यक्षमता का संतुलित एवं समुचित विकास हो